आज अठारह अक्टूबर दो हज़ार अठारह गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम इस प्रतिविज्ञा कारिका के दूसरे अध्याय क्रियाधिकार का तीसरा आनेक अब पढ़ना शुरू करेंगे अभी हमने पिछली बार दूसरा आनेक पूरा पढ़ा था दूसरा आनेक में जो पढ़ा था उसका संक्षेप में थोड़ा सा फिर से ध्यान कर लें उसके बाद फिर हम आज तीसरा आने पढ़ना शुरू करें जैसा कि हम जानते हैं उत्पल महाराज ने जो 1000 हज़ार वर्ष से ज़्यादा पहले ये जो ईश्वर प्रतिभिज्ञाकारिका लिखी थी उसमें परमेश्वर के स्वरूप को समझाया गया कि परमेश्वर क्या है और उन्होंने ये बात बड़े तर्क से और बहुत अच्छी तरह से समझाई थी कि परमेश्वर को बाहर कहीं भी ढूँढा नहीं जा सकता परमेश्वर हमारे अस्तित्व के अंदर है हमारे भीतर है और जब हम कुछ बोलते हैं कुछ करते हैं तो ये सब परमेश्वर की क्रिया है उसका एक अंश है परमेश्वर की क्रियाएं समय और अंतरिक्ष से मुक्त होती है और हमारी क्रियाएं, जो बाहर संसार में करते हैं वो समय के अधीन होती हैं और अंतरिक्ष के अधीन होती हैं जैसे अगर आपको कोई चीज़ फेंकना है तो पहले पास में जाएगी फिर उसके बाद में दूर जाएगी कुछ सीखना है तो पहले छोटी बात सीखेंगे फिर बड़ी बात सीखेंगे कोई व्यक्ति है तो पहले छोटी उम्र होगी उसकी फिर बड़ी उम्र होगी इसे समय और अंतरिक्ष की सीमाओं का हम लान नहीं सकते लेकिन परमेश्वर के लिए ये सीमाएं नहीं हैं अब हम यहाँ पर जो पिछले आने में बात बड़ी विशिष्ट की पड़ी थी कि जो सत्य क्या है हमने बताया था पिछली बार कि वैदिक धारा थी और एक आगमिक धारा वैदिक धारा में वेद थे वेद के बाद में पुराण पुराण के बाद में गीता और उपनिषद इस तरह से शिखर पर उपनिषद ठहरते हैं जहाँ पर कि पूर्ण अद्वैत है पूर्ण ब्रह्म को समझाया गया और आधार में वेद है आधार हर धर्म का या हर अध्यात्म का वो होता है जो हमारी सांसारिक आवश्यकताओं को पूरी करता या उनको पूरी करने का रास्ता बताता हमको अपने सांसारिक आवश्यकताएं कैसे पूरी करें क्योंकि जब तक सांसारिक आवश्यकताएं हमारी पूरी नहीं होती हमारी मूलभूत कामनाएं पूरी नहीं होती जब तक हमारा अध्यात्म में मन नहीं लगता क्यों नहीं लगता क्योंकि हमको सतत वो चिंता होती है कि घर कैसे चलाएंगे, पेट कैसे पालेंगे कल क्या सुबह खाएंगे तो जब तक हमारी खाने पीने की घर परिवार की मकान की जमीन की चिंता है तब तक हम परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दे पाते लेकिन जब हम उसी चीज़ में अटक जाते हैं कि नहीं ज़मीन मकान और उसको ही आगे बढ़ाते चले जाते हैं तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता है तो हमको एक स्तर पर आने के बाद ऐसा लगता है कि हमारी आवश्यकताएं पूरी हो गई तो फिर हमको परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना चाहिए तो ये चीज़ें दोनों बताती हैं वैदिक धारा भी यही बताती है कि वेद आपको आपके जीवन को सुरक्षित और अपने परिवार को खेती बाड़ी को ज़मीन जायदाद को किस तरीके से व्यवस्थित करना उसकी विधि समझाते हैं उसमें अनुष्ठान भी हैं जो हम अपने मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए कर सकते हैं लेकिन उसके बाद फिर पौराणिक रूप से हम धर्म का आश्रय लेते हैं पुराण को समझते हैं उनकी कथाओं को बाँचते हैं उसके बाद में हम समझते हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ है जिसको हमको अभी संसार से ऊपर उठ के समझना ज़रूरी है और उपनिषद वो स्थिति आती है जब हमको समझ में आता है कि ईश्वर और कहीं नहीं है हमारे भीतर ही है और हमको उसको अंतरयात्रा के द्वारा ही प्राप्त करना पड़ेगा बाहर हम तो नहीं मिलेगा ऐसे कैसी आगमिक धारा है जिसमें तंत्र हैं उसमें कई विधियां हैं कई अनुष्ठान हैं जिसको द्वारा हम आरंभिक रूप से हमारी मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं संसार को जीने लायक बना सकते हैं या कोई बहुत कठिन परिस्थिति आ गई है उस कठिन परिस्थिति से पार करने के विधान भी उसमें मिल जाते हैं लेकिन जब हम उसमें फिर उच्चतर स्तर पर जाते हैं कि जब हमारी मूलभूत आवश्यकताएं है पूरी होगी भगवान की दया से जो कुछ ये खाने पीने को मिल रहा है तो उसके बाद जो अगली स्थिति है वो स्थिति है ज्ञान की और उसके लिए जैसे उद्धर की तरफ शिखर पर उपनिषद हैं ऐसे यहाँ पर शिखर पर त्रिक दर्शन है या काश्मीर शिविर दर्शन है जिसके द्वारा हमको ज्ञान का सर्वोच्च स्तर प्राप्त होता है यहाँ पर भी हमको अपनी अंतर यात्रा करके परमेश्वर शिव को बाहर नहीं बल्कि हमको शिव को अंदर ढूंढना है तो ये हमने बात बती थी फिर हम सत्य की बात करी थी कि जो सत्य कैसे होते हैं सत्य वैदिक धारा में दो तरह के माने गए एक निरपेक्ष सत्य यानी ब्रह्म और दूसरा सांसारिक सत्य जिसको वो कहते हैं मिथ्या उन्होंने दो ही चीजें मानी हैं या तो मिथ्या ज्ञान है या ईश्वर का ज्ञान है बाकी तीसरी कोई चीज़ नहीं है बीच की कोई चीज़ नहीं है पूरा संसार वो वैदिक धारा वाले उसको मिथ्या मानते हैं काश्मीर शिव दर्शन या त्रिक्तर्शन कहता है कि सत्य तीन तरह के एक निरपेक्ष ज्ञान जिसको उधर ब्रह्म बोलते हैं हम शिव बोलते हैं तो शिव का या ब्रह्म का ज्ञान निरपेक्ष ज्ञान है क्योंकि उसके अंदर वो बरमेश्वर शिव या ब्रह्म कभी बदलता नहीं है उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता ना कभी बूढ़ा होता है न कभी वो छोटा होता है या बड़ा होता है या कभी जन्म लेता है या मरता है क्योंकि वो सनातन अस्तित्व है तो वो एक निरपेक्ष ज्ञान कहलाता है दूसरा होता है वहाँ पर व्यवहारिक ज्ञान जो कि उसमें वैदिक विधा में नहीं बताया गया नहीं बताया गया उन्होंने स्वीकृति नहीं दी उस चीज़ को किसी संसारिक ज्ञान को लेकिन काश्मी शिवदर्शन कहता है कि जो सांसारिक ज्ञान है जैसे एक आदमी है एक व्यक्ति है ये फूल है तो भले ये भले परम ज्ञान नहीं जैसे हम आपने पहचान लिया कि घड़ी है तो ये कोई परम ज्ञान नहीं हो गया लेकिन फिर भी एक सांसारिक ज्ञान है जिसका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है आ रखिए कि यहाँ घड़ी रखिए और यहाँ रोटी रखिए तो आप घड़ी को नहीं खाओगे रोटी को ही खाओगे क्योंकि आपको एक व्यवहारिक रूप से अपने व्यवहार दर्शन को संभाल के चलना है और ताकि इस जीवन को सरल बना सकें तो उसको हम परम ज्ञान नहीं बोलते लेकिन क्या बोलते हैं व्यवहारिक ज्ञान और तीसरा ज्ञान काश्मीर में इसको बोलते हैं कि जो असंभव है वो उसका ज्ञान है ना? असंभव का मतलब होता है कि जो संभव नहीं है दुनिया में हो ही नहीं सकता कल्पना में ही हो सकता है वो बाहर नहीं हो सकता वो तीसरा वो मिथ्या माना जाता है जैसे कि आपने बताया कि भाई आसमान में फूल लटक रहे हैं तो ऐसा कभी होता नहीं है ना किसी ने नहीं देखे आसमान में फूल लटक रहे हैं तो उन चीज़ों को हम बोले मिथ्या ज्ञान है काल्पनिक ज्ञान बोलते हैं जैसे तीन तरह के ज्ञान हैं इसमें एक निरपेक्ष ज्ञान है ना शिव का ज्ञान दूसरा व्यवहारिक ज्ञान है संसार का ज्ञान और तीसरा काल्पनिक ज्ञान है ना जो असंभव वाला ज्ञान ठीक है तो इस तरीके से तीन ज्ञान की हमने बात करी थी पिछली बार भी अब उनके जो बौद्ध धर्मों के तर्क थे कि जो एक है वो अनेक नहीं हो सकता उन तर्कों का इसमें खंडन किया गया था दूसरे हानिक में कि जो चेतना एक ही है और संसार विभिन्नता भरा है वो एक से ही विभिन्नता पैदा होती है जैसे कि बीज एक ही है उसको काट के देखो तो उसमें आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा फूल भी नहीं दिखेंगे फल भी नहीं दिखेंगे पत्तियां भी दिखाई नहीं देगी लेकिन उसी में सब छिपे हैं वो एक छोटे से बीज में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा लेकिन उसमें ये सब छिपा है ऐसे ही चैतन्य में पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है चेतना ही अंतिम रूप से सत्य है जिसको हम निरपेक्ष सत्य कहते हैं और उसमें पूर्ण ब्रह्मांड छिपा हुआ है और पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति उस निरपेक्ष ब्रह्म से होती है तो हम जिन चीज़ों को जानते हैं वो हम उत्पन्न करते हैं जो हमारा संसार है वो हमारी रचना है और हम उसके रचनाकार हैं माया का एक ऐसा पर्दा है जो हमको उस रचनाकार की हैसियत से नीचे गिरा देता है हमको हम नहीं पहचान पाते हैं कि हम कौन है इसलिए हमको ऐसा लगता है कि हम तो बहुत दीनहीन छोटे से इंसान हैं हम कैसे रचनाकार हो सकते हैं? कैसे हो सकता है कि हम इस विश्व के मालिक हैं कैसे हो सकता है कि विश्व हमने बनाया क्योंकि हम बना के भूल गए इस माया के पर्दे के कारण अब इस माया के पर्दे के बाहर जाकर देखने की जिन योग्यों ने क्षमता हासिल की उन लोगों ने अपने इस परम सत्य के दर्शन किए जिन लोगों को ये क्षमता हासिल नहीं हुई वो परम सत्य के दर्शन से वंचित रहे। जैसे हम अधिकतर लोग परम सत्य के दर्शन से वंचित रह जाते हैं क्योंकि हम उस माया के आवरण के बाहर झाँकने की काबिलियत पैदा नहीं कर पाते तो जो अगला है हमारा जो आने वो है ज्ञान मीमांसा जो वर्तमान जो तीसरा आनिक है उसका नाम है ज्ञान मीमांसा मीमांसा का मतलब होता है कि हमको तार्किक रूप से सिद्ध करना है कि ज्ञान क्या है और ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को किस तरीके से पाया जा सकता है या उस परमेश्वर के एहसास को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो उसका नाम है ज्ञान मीमांसा तो आज का जो अपना तीसरा आनेक अपन ने लेना शुरू किया है उसका नाम है ज्ञान मीमांसा अब सबसे पहले तो अपन ये समझें कि मीमांसा तार्किक रूप से ज्ञान के स्वरूप का वर्णन करती है कि ज्ञान क्या है ये उसका वर्णन करती है लेकिन सबसे पहले अपन ये समझ लें कि ज्ञान के द्वारा सांसारिक सत्य हमने तीन सत्य की बात करी थी एक काल्पनिक सत्य है एक व्यावहारिक सत्य है और एक परम सत्य है तो क्या ज्ञान के द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है जो हमारे इंद्रिय जन ज्ञान हैं उनके द्वारा परम सत्य को जानना क्या संभव है अपन एक चिमटी लें उस चिमटी से हम रोटी को पकड़ सकते हैं उसी चिमटी से कोयले को पकड़ सकते हैं उसी चिमटी से सोने के डले को पकड़ सकते हैं पर जिन उंगलियों के द्वारा ये चिमटी चल रही है वो चिमटी इन उंगलियों को पकड़ सकती है जिन उंगलियों से ये चिमटी चल रही है ये चिमटी उस उंगली को तो हम नहीं पकड़ सकती जिस इंगली के द्वारा ये चिमटी चलती है संभव नहीं है ऐसे ही प्रमाण चूंकि परमेश्वर से निकला है किसी भी चीज़ का प्रमाण जैसे हम प्रमाण मीमांसा में प्रमाण, प्रमाण मांगे जाते कि जैसे तुमने कहा कि ये आज दिन है तो प्रमाण देखेंगे देखो सूर्य उगा हुआ है बिना बिजली के प्रवाह बाहर उजाला है ये प्रमाण है कि यहाँ पर इस वक्त दिन है और कोई भी बात का प्रमाण मांगा जा सकता है तुम कहो कि मेरी उम्र 40 बरस है तो प्रमाण दे दो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट ये रहा कि मेरा 40 साल उम्र है तो प्रमाण हर चीज़ का दिया जा सकता है मीमांसा में प्रमाण मांगा जा ज्ञान के लिए प्रमाण की आवश्यकता हो होती है तो क्या प्रमाण परमेश्वर को सिद्ध कर सकता है? तो सबसे पहले काश्मीर शिव दर्शन की ये स्पष्ट और प्रबल अवधारणा है कि ज्ञान के प्रमाण परमेश्वर को सिद्ध नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते कि समस्त प्रमाण परमेश्वर पर आधारित है और वो आगे चल के हम सिद्ध करेंगे कि वो परमेश्वर पर कैसे आधारित हैं जब वो परमेश्वर पर आधारित हैं तो परमेश्वर को सिद्ध नहीं कर सकते या ये चिमटी पकड़ने वाली चिमटी दुनिया को पकड़ ले। लेकिन जिस उंगलियों से ये चिमटी चलती है उन उंगलियों को वो चिमटी नहीं पकड़ सकती क्योंकि वो दिशा बदल के हम उंगलियों को चिमटी के बीच में कर भी देंगे तो फिर उसको चलाएगा कौन कि उसकी उंगलियां तो अंदर आ ऐसे ही परमेश्वर को पकड़ने का कोई भी प्रयास जब कोई कहता है ना कि परमेश्वर है तो दिखता क्यों नहीं भाई परमेश्वर को देखने वाला परमेश्वर को कैसे देखेगा आप खुद की परछाई देख लो पानी में देख लो दर्पण में देख लो लेकिन इन आँखों से खुद को तो नहीं देख सकते जितनी भी कोशिश कर लो आप, आपके अक्स को देख सकते हो आपके प्रतिबिंब को देख सकते हो लेकिन आप स्वयं को तो नहीं देख सकते इन आँखों को बाहर निकाल के रख देखो ये संभव ही नहीं है ये तो एक सांसारिक उदाहरण है तो परमेश्वर को खोजने के लिए खोजने वाले की खोज है पकड़ने वाले को पकड़ना है जानने वालों को जानना है इसलिए यह खोज हमेशा संभव नहीं हो पाती प्रमाण संभव नहीं हो पाता इसलिए अहसास संभव है प्रमाण संभव नहीं है परमेश्वर का प्रमाण आप कहीं से ला के दो कि मेरे को ये सर्टिफिकेट ला के दो कि भगवान है यहाँ बैठे हैं इस जगह ऐसा कोई संभव प्रमाण लाना संभव नहीं है ये उनकी पहले अवधारणा है ज्ञान मीमांसा की जो काश्मीर में दर्शन की मूलभूत मान्यता है उसके बाद हम प्रमाण किसको बोलते हैं जब हम किसी चीज़ को सांसारिक रूप से जानते हैं तो जिस तरीके से हम जानते हैं उस तरीके का नाम है प्रमाण तीन चीज़ें होती हैं जानने वाला जिस चीज़ को जाना जाता है और ये जानने की क्रिया तो जिस जो जानने वाला है उसको प्रमाता या प्रमेय प्रमाता कहते हैं या प्रमात्र कहते हैं जो जानने वाला है जिस वस्तु को जाना जाता है वो है प्रमेय या ऑब्जेक्ट और जिस विधि से जाना जाता है उसको बोलते हैं प्रमाण जैसा मैं यहाँ पर बैठा हूँ मैं कुछ जानने की इच्छा रखता हूँ तो मैं कौन हूँ प्रमाता अब मैं क्या जानना चाहता हूँ इस घड़ी के बारे में जानना चाहता हूँ कि कितनी बज रही है तो घड़ी क्या है प्रमेय है और अब मैं देखता हूँ कि इसमें नौ बज रहे हैं तो जब मैं ये देखता हूँ तो क्या होता है ये देखकर ये तस्दीक करना कि कितने बज रहे हैं इसका नाम है प्रमाण मतलब मैंने इसको देखा और तय कर दिया कि प्रमाण कि ये नौ बज रहे हैं ये मैंने घड़ी में देख के बता दिया अब अपन देखें कि प्रमाण का बाहरी रूप भिन्नता भरा है जैसे मैंने यहाँ देखा घड़ी नौ बज रहे हैं अब दो मिनट बाद देखूँ करें नौ बज के दो मिनट हो रहे हैं तो पहली बात तो ये इससे तय होती है कि प्रमाण हमेशा नया पैदा होता है जैसे एक बार देख के मैंने बोला नौ बज रहे हैं तो जिंदगी भर के लिए नौ बज रहे ऐसा नहीं है ये तात्कालिक सत्य बताता है क्योंकि सांसारिक सत्य की बात है समय और अंतरिक्ष के द्वारा समस्त सांसारिक सत्य प्रभावित होते हैं जैसे आज आप जवान हो कल बूढ़े हो जाओगे आज ये चीज ताजा है कल बासी हो जाएगी, आज तुम पास बैठे हो कल दूर चले जाओगे इसलिए समस्त सांसारिक सत्य समय और अंतरिक्ष से प्रभावित होते इसलिए जिस सत्य को हम देखते हैं प्रमाण के द्वारा वो प्रमाण हमेशा नया पैदा होता है और उस क्षण का ज्ञान संसार का हमको देता है अब देखा तो नौ बज के तीन मिनट हो रहे हैं इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रमाण हर क्षण नया पैदा होता है नित नवीन होता है प्रमाण क्योंकि पुराना प्रमाण नौ बजे हैं सोच के बस अटक जाओ कि नौ ही बजे हैं तो जिंदगी भर नौ बजे रहेंगे ऐसा कुछ नहीं है हमेशा घड़ी चलती रहेगी समय आगे बढ़ता रहे क्योंकि संसार समय के प्रभाव से चलता है तो बाहर की तरफ ये जो हमको विभिन्नता भरा संसार है और ये प्रमाण भी विभिन्नता भरे हैं क्योंकि आज मेरे को लगता है कि 9 बज रहे हैं कल लगेगा कि 10 बज रहे हैं कल लगेगा कि फूल गुलाब का है फिर थोड़ी देर बाद क्योंकि नहीं या तो गुलाब का नहीं है फिर मुझे भ्रम भी हो सकता है कि ये छोटा है बड़ा है धुंधला है फिर मैं जब स्पष्टता से देखूँगा तो कहूँगा अच्छा अच्छा है तो आदमी बैठा है छोटा बड़ा नहीं तो आदमी बैठा है है ना कोई ध्यान लगा के बैठा है मैं समझाता कोई लकड़ी का ठेला है तो प्रमाण समय के साथ और मेरी इंद्रियों की परिपक्वता के साथ बदलता जाता है इसलिए प्रमाण नित नवीन होता है और बाहर के समस्त प्रमाण परिवर्तनशील होते हैं क्योंकि बाहर का संसार परिवर्तनशील होता है तो उसके साथ ये प्रमाण भी परिवर्तनशील होगा आप एक रोटी रखिए बोलोगे ताज़ी रोटी है तो कल जाके क्या बोलोगे फिर बोलोगे कि ताज़ी रोटी कल बोलोगे बासी रोटी क्योंकि दूसरे दिन तो बासी हो जाएगी इसलिए प्रमाण बदल गया प्रमाण नित नवीन होता है जो वर्तमान क्षण के बारे में बात करता है अभी बरसात हो रही बोल दिया अपन ने बाहर बरसात होते तो ऐसा थोड़ी कि जिनकी बार बोलेंगे अभी बरसात हो रही बरसात बंद हो जाएगी फिर बोलेंगे अब बरसात बंद हो गई क्योंकि हर क्षण प्रमाण बदलता रहता है अब हम इसकी आंतरिक बात करें ये क्या हुआ बाहर संसार में हो गया लेकिन हमारा भीतर जो चेतना है जहाँ से प्रमाण पैदा होता है वो समय और अंतरिक्ष से, से मुक्त है हमारी जो चेतना है समय और अंतरिक्ष से मुक्त है वहाँ पर समय का कोई प्रभाव नहीं है इसलिए जो हमारे भीतर जो प्रमाण का जो दो हिस्से होते हैं बाहर और भीतर तो हमारा भीतर जो नित नवीन पैदा होने वाला प्रमाण है वो कभी बासी नहीं होता वो पुराना नहीं होता हमेशा नया और ताज़ा पैदा होता है क्योंकि वो क्या है हमारी चेतना की रचना है प्रमाण जो है हमारी चेतना की रचना है चेतना उसको सदा नया रचती है चेतना उसी समय तस्दीक करती है या तय करती है निर्णय लेती है कि ये ताज़ा रोटी है अभी नौ बज के मिनट हो रहे हैं इस तरीके से वो सदा एक प्रमाण पैदा करती है तो जो भीतरी रूप से इसका करस्पॉन्डिंग या उसके समकक्ष जो भीतरी परिवर्तन है जो नया पैदा होता है उसका नाम है प्रमा तो बाहर जो होता है वो प्रमाण होता है और अंदर होती है वो प्रमा कहलाती है तो उसका जो भीतरी स्वरूप है प्रमाण का उसको प्रमा कहते हैं उसको एक और नाम है उसका प्रमिति प्रमिति या प्रमाण दोनों एक ही बात है वो प्रमाण का आंतरिक पहलू है तो उसके दो पहलू होंगे जो हमारी चेतना के भीतर और हमारी चेतना के बाहर जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका अस्तित्व सिद्ध करते उसके अस्तित्व को हम तस्दीक करते एंडोर्स करते हैं कि हाँ ये चीज़ है और जब हम जो तस्दीक करने के लिए जो प्रमाण पैदा होता है वो हमारी चेतना से पैदा होता है और जो भीतरी तौर पर हम तय करते हैं कि क्या है सटीक ज्ञान जो हमको भीतर मिलता है उसका नाम है प्रमा तो इस तरीके से प्रमा हमारे अस्तित्व के अंदर है और प्रमाण हमारे अस्तित्व के बाहर है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि मैं जब एक कुर्सी को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ ये कुर्सी है और मैं तय करता हूँ अंदर से कुर्सी है ये एक साल पुरानी है ये प्लास्टिक की कुर्सी है इस तरीके से मैं निर्णय लेता हूँ मेरे आंतरिक तौर पे, तो वो प्रमा कहलाता है जो एक सटीक ज्ञान जो किसी वस्तु के बारे में लिया जाता है वो प्रमा कहलाता है और बाहर हम जब उसको अपने ज्ञान में लेते हैं तो उसको बोलते हैं प्रमाण तीसरी बात कोई वस्तु जो जड़ है वो अपने आप में सीमित है जैसे ये कुर्सी है ये जड़ है ये खुद कुछ भी नहीं कर सकता इसके हाथ में नहीं है कि ये उछल के मेरी चेतना में घुस जाए और बोले मैं कुर्सी हूं अब दो बात हो सकती जैसे एक बीड़ी पीने वाला है सिगरेट पीने वाला है तो सिगरेट कभी उछल के मुंह में नहीं घुसती वही सिगरेट को निकालता है मुंह में लगाता है और माछिस जलाता है तो जहाँ जड़ में ये क्षमता नहीं है कि वो अपने आप को या तो उपयोगी सिद्ध कर दे अपना अस्तित्व सिद्ध कर दे या अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दे जड़ वस्तु में यह कोई संभावना नहीं आपके जेब में सिगारेट रखी है और उसको छह महीने तक भी तुम नहीं हाथ लगाओ तो वो उछल के मुंह में नहीं घुसे आपकी इच्छा होगी जो चेतन ने कि जब भी वो उठेगा और उसको उठाकर पिए। इस तरह से जो चेतन है वो आधार है किसी भी क्रिया का और जितना बाहरी प्रमेय है वो समस्त बाहरी प्रमेय अपने आप में सीमित है और ये कुर्सी है और टेबल है इनकी भले जोड़ी है लेकिन कभी कुर्सी टेबल से कोई सरोकार नहीं रखेगी ना टेबल कभी कुर्सी से सरोकार नहीं रखेगी क्यों कि ये जड़ है तो समस्त जो बाहरी हमारा संसार है वो समस्त संसार अपने आप में सीमित है और प्रमाण एक इतनी वजनदार चीज़ है कि जो हर चीज़ को चेतना से जोड़ देती तो आप कहेंगे कि जब वो कुर्सी उछल के अपना ज्ञान नहीं दे सकती तो फिर आपको ज्ञान होता कैसे सत्य में चेतना उछलकर उस कुर्सी को अपने में समा लेती अब हम बताएं कि तार्किक लोग या जिसको कहते हैं ऋषि लोग कहते हैं चेतना ने उछल के कुर्सी को अपने में नहीं समाया वरन वो कुर्सी तो आपके चेतना में ही थी वो कुर्सी आपकी चेतना में ही थी और उस चेतना के द्वारा वो प्रतिबिंबित हुई जैसे कि एक फिल्म के अंदर एक का चेहरा दिख रहा है फिर आप उसको जब उस पर दिखाते हो पर्दे पे, तो दिखाई देता है तो वो पर्दे पर कुछ नहीं है वो तो फिल्म में था वो पर्दे पे आपको दिखाई दे रहा है ऐसे हमारे जो चेतना में है वो हमारे संसार में हमको दिखाई देता है इसलिए चेतना महत्वपूर्ण है और जो बाहरी संसार है वो जड़ संसार है किसी वस्तु का जानना तभी संभव है उसका प्रमाण प्राप्त करना तभी संभव है जब वो पहले से हमारी चेतना में है ये सब चीज़ें क्यों बता रहे हैं आपको क्योंकि यहाँ पर कोई फिलासॉफी की क्लास चल रही क्या दर्शन शास्त्र की पर ये दर्शन शास्त्र ही है लेकिन ये दर्शन का उपयोग यह है कि हम अपने स्वरूप को समझ सकें कि परमेश्वर कहाँ बैठा है वो कहाँ बैठ रचना करता है उसका हेड ऑफिस कहाँ है अब हम सोचेंगे कि संसार बनाया तो उसने कहाँ बैठ के बनाया उसने कहाँ उसने ऑफिस था जहाँ पर उसने तय करा कि भैया मेरे को यहाँ पर ये यह सूरज बनाना या चंदा बनाना यहाँ फलाना आदमी बनाना तो ये सब कहाँ बैठ के तय किया उसने ये उसका ऑफिस या उसकी जो रचना की जो केंद्र है वो आपकी अंतर चेतना है आपके भीतर जो चेतना है और उसी का गौरव बखान करना है क्योंकि जब तक आप अपना स्वयं का गौरव नहीं जानोगे तो अपने आप दीन हीन बने रहोगे, फिर कहाँ वैसे पहुँच पाएंगे कि अहम ब्रह्म मास में कि मेरे भीतर ही ब्रह्म है ये शरीर है ब्रह्म का मंदिर है और ब्रह्म इसमें रहता है शिवो अहम मैं ही शिव हूँ जो मैं बोल रहा हूँ ये शरीर मेरा शिवालय है और मैं शिव हूँ जो इसके अंदर से रहता हूँ लेकिन ये चीज़ कब समझ में आ पाएगी जब हम उसके गौरव को समझेंगे अगर हम कह दें एकदम मिठा के कह दें शिव है तो कोई बच्चा भी नहीं मानेगा बड़ा भी नहीं मानेगा। तुम बोलोगे कैसे शिव है तो इसमें कौन सा ऐसा लक्षण है कि ये शिव है अगर हम उसकी महिमा बताएंगे, देखो महिमा का गुणगान भक्त मार्गी भी करते हैं क्योंकि जब तक महिमा का गुणगान नहीं करें कि कृष्ण कैसे थे उनका सौंदर्य कैसा था उनके नख कैसे थे शिक कैसा था उनके मुस्कुराहट कैसी थी वो सब चीज़ गुणगान करते तभी तो हमको उस पर श्रद्धा पैदा होती है उनको विश्वास आता कि ये कृष्ण है ये कृष्ण ऐसे थे ऐसे ही जब हम चैतन्य का महिमा गान करेंगे जब चैतन्य के महिमा हम गान भी नहीं कर रहे हैं और जबरदस्ती नहीं जता हम तो तार्किक रूप से समझा रहे हैं कि चैतन्य कैसा है जो तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टि से चैतन्य कैसा है उसके बाद ही हमारे को समझ में आता है कि शिवहम अहम ब्रह्मास में या अनलह में ही वो हूँ जो ये संसार है या मैं ही संसार का रचयिता हूँ तो हमारी रचनाकार का केंद्र हमारी अपने स्वयं की चेतना है जहाँ से बैठ के उसने संसार का निर्माण किया तो बाहर जो प्रमाण हमको मिलता है उसका नाम प्रमाण है और वही प्रमाण जो भीतरी तौर पर उन वस्तुओं को देखता है उनको तस्दीक करता है उनका सटीक ज्ञान प्राप्त करता है उसको प्रमा या प्रमिति बोलते हैं ठीक है थीके? अब हम फिर इसके आगे बढ़ें अब हम द्वैत संसार में रहते हैं आप अलग दिखते हो मेरे को मैं अलग हूँ मैं कुछ और सोचता हूँ आप कुछ और सोचते हो आप कुछ और सोचते हो तो जैसे कहते हैं ना मुंडिर मुंडिर मतिर भिन्न जितने दिमाग उतनी मति जितने लोग उतने विचार एक ही चीज़ को कोई बोलेगा अच्छी है कोई बोलेगा बुरी है कोई बोलेगा ताज़ा है दूसरा बोलेगा वासी है, है ना कोई बोलेगा अच्छी है दूसरी बोलेगा बुरी है तो एक ही वस्तु वही बात ऋषि भी कह रहे हैं कि एक ही वस्तु एक ही समय में एक ही स्थान पर भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव की जाती है भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा भिन्न भिन्न तरह से अनुभव की जाती है जैसे यहाँ पर एक चाबी रखी है तो आप बोलोगे मेरी है और तुम बोलोगे तेरी है दोनों के विचार अलग हैं एक बोलता है मेरी है एक बोलता है तेरी है और तीसरा बोलता है मेरे को मालूम ही नहीं चौथा बोलेगा ये तो पाँच दिन से ही पड़ी है अरे सबके दिमाग में उस एक ही वस्तु एक ही समय और एक ही स्थान पर उस वस्तु का ज्ञान अलग अलग तरह से होगा एक व्यक्ति कहेगा ये फूल बहुत सुंदर है तो दूसरे को लगेगा ये क्या खाक सुंदर है इससे कहीं सुंदर तो मेरे घर ढेर पड़े हैं क्योंकि उसकी नज़र में वो सुंदर नहीं है आप कहोगे क्या बढ़िया सुगंध आ रही है दूसरा बोलो सुगंध आ रही है मेरे तो तबीयत खराब हो रही है इस नाक के आने से क्यों? कि हमारा परसेप्शन है ना हमारा अनुभव किसी भी वस्तु के बारे में किन किन बातों पर निर्भर करता है हमारा अनुभव किसी भी वस्तु के बारे में ले, ले, ले इन बातों पर निर्भर करता है कि पहली बात तो हम हमारी आवश्यकता क्या है हमारा उद्देश्य क्या है हमारे लक्ष्य क्या है हमारा मानसिक स्तर क्या है और हमारे मानसिक स्थिति क्या है और हमारा शब्द ज्ञान क्या है अब इसका ऋषि और उदाहरण दिया है कि एक आप जाते हो कहीं पे आपको एक सोने का घड़ा दिखाई देता है उसमें जल भरा हुआ अब चार जने घूमने जाते हैं और चारों को सोने का घड़ा और उसमें जल दिखाई देता है एक व्यक्ति बहुत प्यासा था तो उसको तो उसमें जल ही जल दिखाई देता है कि अरे जल मिल गया मेरी जान बच जाएगी उसके लिए जल का महत्व था दूसरा एक छोटा सा बच्चा साथ में था तो उसके लिए तो वो चमकती हुई वस्तु उसके लिए खिलौना थी उसको देख के प्रसन्न हो गया कि एक मेरे को खिलौना दिखाई देगा एक व्यक्ति को ये था कि मेरे को शिवजी के मंदिर में जा जल चढ़ाना है तो मेरे को चलो पात्र मिल गया उसको जल से अभी मतलब था उसको इस बात से मतलब था कि कोई पात्र मिल जाए तो मैं कहीं से जल ला के उस पर चढ़ा दूँ तो उसको जल पात्र से चौथा व्यक्ति वो धनवान था लेकिन लालची था तो उसको लगे यार ये सब निपट ले आखिरी में अपन तो इसको सोने के घड़े को ले चले हैं ये कीमत तो सोने की ये पानी वानी तो ठीक है प्यासे भी ले लेंगे चौबीस घंटे चल जाएगा पर इसके अंदर जो सोना है बहुत कीमतें दिख रहा है मेरे को सोने के घड़े को ले चले अब सबकी मानसिक स्थिति आवश्यकता उद्देश और मानसिक परिपक्वता और शब्द ज्ञान इन पर आधारित होता है किसी वस्तु का ज्ञान कोई भी वस्तु सब लोगों को एक जैसी दिखाई नहीं देती एक ही वस्तु है सोने के घड़े में पानी भरा है और चार लोगों को चार अलग अलग अनुभव हो रहे हैं लेकिन ऋषि कहते हैं कि एक समग्रता का अनुभव भी होता है उसमें चारों लोगों का आनंद सम्मिश्रित हो जाता है मतलब उस आनंद को बोल सकते हो कि वो वास्तव में स्पिरिचुअल लेने की आध्यात्मिक आनंद है वो चारों आनंदों को एक साथ ले सकते वो कैसे हो सकता है ना मान लो कि चारों जने मिल तय कर लें कि अपन एक काम करो इसको शिवजी के मंदिर में ले चलो अपन चारों मिल अभिषेक करते इसको आप वहाँ देखो वहाँ पर जल की उपयोगिता भी साबित हो गई घड़े की उपयोगिता भी साबित हो गई अब चूंकि शिवजी को हमको जल चढ़ाना है तो वो बहुत विशिष्ट घड़ा होना चाहिए उसकी भी उपयोगिता साबित हो गई और हम शिवजी के मंदिर में दे देंगे इसको वहीं रख देंगे तो इसकी उपयोगिता चलती रहेगी तो उसके धम की कीमत भी साबित हो गई तो इस तरह से जब हम कोई ऐसा उपयोग करते हैं कि जब उसके समस्त आयामों का उपयोग हो जाता है उसमें जल है उसका उपयोग भी हो गया वो घड़े में पात्र में पानी ला सकते उसका उपयोग भी हो गया उसके अंदर जो स्वर्ण है उसका उपयोग भी हो गया तो जब ऐसा ये तो सांसारिक उदाहरण है समझाने के लिए है ना तो आनंद कई गुना बढ़ जाता है कि हम इस पात्र से शिव जी का अभिषेक करेंगे तो हमारा आनंद कई गुना बढ़ जाता है लेकिन सत्य ये है कि जब हम किसी वस्तु को समग्रता से देखते हैं तो वो हमको परमेश्वर दिखाई देती है अंदर वो आनंद पैदा करती है जो ईश्वर के अनुभव से हो सकता है इसको बोलते हैं समग्र दृष्टि अगर हम एक गुलाब का फूल भी है अगर हम फिर इसमें सांसारिक दृष्टि होती तो क्या बोलेंगे लाल रंग का है बासी है कल का कटा हुआ पड़ा है पता नहीं कौन रख गया मेरे को इसकी खूब खुशबू तो बहुत पसंद है लेकिन इसमें तो ज़्यादा खुशबू ही नहीं है मतलब हम उसकी कमेंट्री करना शुरू कर देंगे उस पर और अलग अलग होंगे तो अलग अलग राय देना शुरू कर देगा नहीं नहीं अभी तो इसमें खुशबू है दूसरा बता तो खुशबू नहीं है बोलेगा नहीं नहीं आज का थोड़ा हुआ है तो वो सब लोगों की एक अलग अलग मानसिकता के अनुसार उसके अलग अलग राय हो जाती है लेकिन समग्र समग्र दृष्टि वो उस पुष्प को जब देखेगी तो उसके ऊपर कोई कमेंट्री नहीं करेगी उसको उसमें परमेश्वर शिव ही दिखाई देंगे क्योंकि जैसे ही उसकी इंद्रियाँ मौन हो जाती है मन मौन हो जाता है तो उसका दर्शन ईश्वर का ही होता उसको गुलाब के फूल में सिवाय ईश्वर के कुछ भी नहीं दिखाई देगा वो जैसे ही दिखेगा उसको ना तो लाल दिखाई देगा ना गुलाब दिखाई देगा ना ताज़ा ना बासी ना उसकी सुगंध महसूस होगी ना कोई दुर्गंध महसूस होगी ना सुगंध की अनुपस्थिति महसूस होगी क्योंकि वो इन चीज़ों पर उसका ध्यान ही नहीं इनमें उसकी कोई रुचि नहीं है उसकी रुचि उसके स्रोत में है उसके स्रोत में रुचि है कि जहाँ से वो चला है अगर हम नीचे देख रहे हैं और एकाएक कमरे के अंदर धूप आ जाए तो हम समझ जाते हैं कि सूर्यनारायण देवता बाहर हैं क्योंकि हमको उसका प्रमाण मिल गया यहाँ पे कि धूप आ गई तो हमको रुचि अगर हमारे उसके स्रोत में है तो हम वो धूप को देखकर कर भी सूर्यनारायण भगवान दिखाई देंगे अगर हमारी रुचि परमेश्वर में है तो एक फूल को देख के भी हमको परमेश्वर दिखाई दे, क्योंकि उसका तात्विक सत्य तो परमेश्वर ही है चाहे वो गुलाब का फूल हो गेंदे का फूल हो या वो एक पत्थर हो चाहे वो एक रेत का कण हो चाहे तुम्हारे सामने तुम्हारा दुश्मन बैठा हो हर किसी चीज़ का हर किसी वस्तु का हर किसी व्यक्ति का हर किसी विचार का हर किसी कल्पना का हर किसी स्थान का और हर किसी समय का अंतिम सत्य परमेश्वर अंतिम सत्य वही चैतन्य है तो जब हम किसी भी वस्तु को निरपेक्ष दृष्टि से देखते हैं या उसको समग्र दृष्टि बोलते हैं समग्र दृष्टि से देखते हैं तो हमको परमेश्वर दिखाई देता है जब हम उसको सांसारिक दृष्टि से देखते हैं तो वस्तुएं दिखाई देती हैं जो सतत बदलती हैं अब देखो यहाँ पर हमको परमेश्वर की क्रिया और ईश्वर की क्रिया में फर्क समझ में आ जाएगा परमेश्वर की क्रिया के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया वो ताज़ा फूल है तो भी परमेश्वर और बासी फूल है तो भी परमेश्वर और लाल फूल है तो भी परमेश्वर और पीला फूल है तो भी परमेश्वर क्योंकि वो समय और अंतरिक्ष की सीमा से परे जो परमा है जो भीतरी इंटरनल परसेप्शन या हमारी भीतरी उसकी समझ वो परमा जिसको कहते हैं वो समय और अंतरिक्ष से मुक्त है इसलिए हमको कोई भी चीज़ रखी है समग्र दृष्टि से परमेश्वर दिखाई दे लेकिन प्रमा से हाथ के हम जब प्रमाण पे आ जाते हैं बाहरी तो फिर कहते हैं लाल फूल है गुलाब का फूल है गेंदे का फूल है ताज़ा फूल है बासी फूल है कल किसने देखा था ये तो छोटा है बड़ा है तो इस तरीके से हम उसकी विभिन्नताओं पर आ जाते हैं तो ये प्रमाण बदलते हैं परमा आपकी सही समझ है और वही सही समझ आपको परमेश्वर तक ले जाती है इसलिए परमेश्वर की क्रियाएँ समय और अंतरिक्ष से मुक्त हैं और जितनी सांसारिक क्रियाएं हमारी मनुष्य की चाहे हम रोटी बना रहे हैं मकान बना रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं धंधा कर रहे हैं दुकानदारी कर रहे हैं समस्त क्रियाएं है, समय और अंतरिक्ष के प्रभाव से प्रभावित है लेकिन उसकी जो परमा है वो समय और अंतरिक्ष के प्रभाव से मुक्त है इसलिए जब हम उसको अंतर चिंतन करते हैं तो हर वस्तु परमेश्वर दिखाई देती है और जब हम उसको बाहरी दृष्टि से देखते हैं तो हमको सांसारिक वस्तु दिखाई देती है तो एक ही वस्तु सांसारिक दृष्टिकोण से अलग अलग लोगों में अलग अलग अनुभव पैदा करेगी जो बहुत गर्मी के देश से आया है तो उसको लगेगा या तो बड़ा ठंडा मौसम है और कोई यूरोप की ठंडक से महेश्वर में आता है तो बोलेगा यहाँ तो बहुत गर्मी है क्योंकि हमारे सांसारिक अनुभव सापेक्षिक हैं ये बात ध्यान में रखने लायक है कि समस्त सांसारिक अनुभव सापेक्षिक है ये एक अनुभव पर दूसरा अनुभव आधारित है और दूसरे अनुभव पर तीसरा अनुभव आधारित है और चौथा अनुभव इन तीनों अनुभवों पर आधारित है इसलिए कोई भी अनुभव अपने आप में निरपेक्ष अनुभव नहीं है इसको आप हाथ लगा के ये नहीं कह सकते कि ठंडी है कि, कि गर्म क्योंकि अगर मेरी उंगली ठंडी है तो ये गर्म महसूस होगी और मेरी उंगली गर्म है तो ये ठंडी महसूस होगी क्योंकि ठंडा और गर्म अपना और पराया अच्छा और बुरा नज़दीक और दूर ये सब चीज़ें सापेक्षिक अनुभव है इसलिए हम प्रमाण भी दे सकते हैं कि ये चीज़ दूर है प्रमाण दे सकते हैं कि गर्म है लेकिन ये समस्त प्रमाण सापेक्षिक इनमें से कोई निरपेक्ष प्रमाण नहीं है और निरपेक्ष है प्रमाण जो हमारे भीतर है जो समस्त वस्तुओं को जोड़ती है आज कुर्सी और टेबल की जोड़ी कहाँ पर बनती है आपके भीतर बाहर नहीं बनती बाहर दोनों पड़े रहेंगे वर्षों तक भी तो एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन नहीं करेंगे दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे ताला के चाबी रखी है इसी चाबी से ताला खुलेगा रखी रहे रखी रहे वर्षों रखी रहे कोई ताला वो चाबी से नहीं खुलेगा क्योंकि खोलने वाला चाहिए तो जब तक ये जोड़ कहाँ लगती है हमारी चेतना के भीतर हमारी चेतना के अंदर तय होता, होता है कि ये ताला है इसकी ये चाबी है ये टेबल है इसके सामने कुर्सी है ये चश्मा है ये मेरा है ये मेरे को ठीक बैठेगा तो ये चश्मा अपने आप उछल के मेरे नाक पर नहीं बैठ जाएगा कि मेरे खातिर है तो मेरे नाक पर बैठ जाएगा और आपको जो नंबर फिट आपकी नाक पर उठ के, के बैठ जाएगा पचास चश्मे रख दो आप तो उसको मालिक को ढूँढना पड़ेगा कि मेरा ये है इससे मेरे को ठीक दिखाई देता है क्योंकि ये जोड़ कहाँ बनती है हमारे भीतर चाहे वो टेबल कुर्सी हो ताला चाबी हो मैं और मेरा चश्मा हो या कोई भी दो चीज़ों का जोड़ हम कहते हैं कि ये मेरा दोस्त है ये दोनों आपस में पति पत्नी है ये समस्त जोड़ कहाँ बनते हैं हमारी चेतना के भीतर क्योंकि हमारी चेतना के भीतर भिन्नता नहीं है वहाँ भिन्नता भी है और अभिन्नता भी है लेकिन समस्त भिन्नता में भी अभिन्नता है वो टेबल अलग है हमारे चेतना में कुर्सी अलग है लेकिन दोनों एक है उनको वहाँ पर अलग नहीं कर सकते बाहर के संसार में वो अलग अलग है भीतरे संसार में वो एक बाहर वो पति पत्नी है झगड़ा करके तलाक भी ले सकते हैं हमारे चेतना के अंदर वो शिव हैं दोनों एक शिव है तो एक शक्ति है दोनों हमारे चेतना में तो हो नहीं सकते संसार में अलग हो सकते इस तरह से जो संसार है वो भिन्नता भरा है और समय और अंतरिक्ष के प्रभाव से प्रभावित होता है जबकि हमारी चेतना समय और अंतरिक्ष के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती इसलिए क्रियाएं दो तरह की हैं एक वो बाहरी क्रियाएं जो समय और अंतरिक्ष के प्रभाव से प्रभावित होती आप शादी करते हो हो सकता है कल वो टूट जाए तलाक में बदल जाए आप किसी को जन्म देते हो सकता है वो बच्चा पैदा होने के बाद मर जाए हम किसी कोई बनाते हैं हो सकता है भूकूं जाए मकान बनाया गिर गया टूट गया इसलिए बाहर जितनी भी वस्तुएं हैं जो निर्माण की जाती हैं निर्मित होती हैं वो तो समस्त वस्तुएं समय और अंतरिक्ष के प्रभाव से कभी भी अप्रभावित नहीं रह सकती उनको मजबूरन समय और अंतरिक्ष के प्रभाव से प्रभावित होना ही पड़ेगा लेकिन जो हमारा अंदर चैतन्य है जिसके अंदर वो मकान बनाने के पहले बन गया था क्योंकि मकान बनाते तब है जब मकान बनाने का विचार आता है कविता तब लिखते हैं जब वो कविता हमारे अंदर जन्म लेती है कोई चित्रकार चित्र तब बनाता है जब वो चित्र उसके अंदर पहले बनता है कोई संगीतकार संगीत तब बनाता है जब वो संगीत उसके अंदर पहले बजता है उसके बाद वो वाद्य के ऊपर उसको बजाता है संसार में इसलिए उसके अंदर से उसको नहीं आप छीन सकते वो अंदर तोड़ भी नहीं सकते चाहे वो तुम कह दो कि वो वाद्य टूट गया इसलिए संगीत नहीं बजा पा रहा है लेकिन उसके अंदर के संगीत को आप कभी भी बंद नहीं कर सकते आप उसके अंदर बने हुए मकान को कभी नहीं तोड़ सकते क्योंकि मैंने मेरी जो चेतना के अंदर मकान बनाया है वो मैंने बाहर बनाया है उसको तोड़ दो भूकंप से लेकिन मेरी चेतना के अंदर जो मकान बनाया उसको आप नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो चेतना से एक है और वो समय और अंतरिक्ष के प्रभाव से मुक्त है उसके ऊपर समय का को कोई प्रभाव नहीं कि बूढ़ा नहीं हो सकता है भूकंप से टूट नहीं सकता किसी कारण से वो गिर नहीं सकता इस तरह से समय और अंतरिक्ष के प्रभाव से बाहरी संसार प्रभावित होता है भीतरी संसार प्रभावित नहीं होता है। बाहरी संसार के ज्ञान को प्रमाण कहते हैं जो भीतरी संसार में ज्ञान मिलता है उसको प्रमाण कहते हैं प्रमा परमेश्वर की क्रिया है प्रमाण भी परमेश्वर की क्रिया है लेकिन वो समय और अंतरिक्ष के प्रभाव से है प्रभावित इसलिए जो क्रियाएँ हैं बाहरी वो परमेश्वर की क्रियाएँ हैं लेकिन समय और अंतरिक्ष के प्रभाव के कारण वो सांसारिक क्रियाएँ कहलाती हैं और जो हमारे भीतर हैं समय अंतरिक्ष की क्रियाओं से मुक्त है इसलिए वो समय और अंतरिक्ष के प्रभाव से मुक्त होती है इसलिए हमको ये फर्क समझना चाहिए कि हमारे भीतर जो है परमेश्वर आज भी इस वक्त भी साक्षात है हम कैसे परमेश्वर के, तो के साक्षात दर्शन कहाँ करें तो साक्षात दर्शन करने के लिए खाली आँख मूनने की जरूरत है तो हमको परमेश्वर के अंदर साक्षात दर्शन होगा और जैसी आँख खोलते हैं तो गुरुदेव कहते हैं और ज़्यादा साक्षात दर्शन होंगे एक तो अंदर है वो रहे नहीं बाहर भी साक्षात दर्शन होंगे क्योंकि बाहर जो है क्या है समग्र दृष्टि से नजर घुमाओ तो परमेश्वर है संसारी दृष्टि से नजर घुमाओ तो ढेर सारी चीज़ें रखी हैं किताबें रखी हैं टेबल कुर्सी मकान सब कुछ इसलिए पहले अंतर्दृष्टि और जब अंतरदृष्टि से हमको समझ में आ जाए कि चेतना ही परमेश्वर है तो उसके बाद खुली आँखों से भी परमेश्वर दिखेगा जैसे राम सुखदास कहते थे कि जिस जित तो देखो तित तू तो जहाँ मेरी नजर जाती है तेरे सिवा कुछ भी नहीं दिखता मेरे को न तो दुश्मन दिखता है न दोस्त दिखता है न मंदिर दिखता है न मस्जिद दिखती है मेरे को तो सिर्फ तू तू दिखता है जहाँ भी देखो तो इस तरह से जब दृष्टि समग्रता को प्राप्त हो जाती है तो उस समय भीतरी और बाहरी संसार में कोई फर्क ही नहीं रह जब प्रमाण भी प्रमा बन जाता है जब बाहरी क्रियाएँ भी समय और अंतरिक्ष से मुक्त हो जाती हैं तो आज हमारी